हिरण्य गर्भानस्व मूचिरे मूचिरे जीवति चक्षुराक्ष लोपे प्राणसत्व जीवती हरण्य गर्भा हिरण्य गर्भ से हरण्य गर्भा जो हिरण्य के उपासक हिरण्य गर्भ सम सद अभिमानी उसका जो उपासक है प्राणात्मादी न प्राण ही आत्मा है उसको कहने वाले प्राणात्मा ही श्रेष्ठ है उसकी उपासना करनी चाहिए ऐसा कहने वाले एवं ऊचिरे ऐसा उन्होंने कहा है ऊसे ऊँचे आते ऊंचीरे झिटल करण उन्होंने कहा है चक्षुरादि अक्षर लोपे भी प्राण सत्य तो जीवती तो चक्षरादि इंद्रिया के नाश हो जाने पर भी जो तो प्राण ही तो जीव रहता है इसलिए चक्षुरादि आत्मा नहीं है प्राण ही आत्मा है प्राण आत्मा बाजी ना प्राण ही आत्मा ऐसे कहने वाले क्यों इंद्रिया के लोप होने पर भी जीव रहता है प्राण रहने पर इसलिए प्राण ही आत्मा कहते हैं ये चार बाकी के एक अंतर्गत हो गया देह सूढ़ दे आत्मा द्वितीय हो गया इंद्रियात्मा और तृतीय कहते प्राण ही आत्मा है प्राणसत्म श्रोत लिंगा दर्शयति। प्राण से आत्मे सौतलिंगा स्रुत श्रुतौ भवानी सौता सौता लिंगा चौतलिंगा प्राण आत्मा है इसमें सौतलिंग है लिंग है ज्ञापक शब्द दिखाते हैं सुतं सुतं सुप्ते कोश प्राणमय सम्य विस्तरेण सुतं सुप्ते प्राण जागृतिश्रुति अवस्था में सब इंद्रिय व्यापार रहित तो हो जाते हैं किंतु तो प्राण जागृति प्राण व्यापार विशिष्ट रहता है प्राण सृष्टा अधिकम श्रुतम इंद्रिय में प्राण श्रेष्ठ है और श्रेष्ठ है ज्येष्ठ है ऐसे श्रुति में कहा गया है प्राणमय कोश प्राणमय सम्यक सम्य प्रपंचितः प्राणमय कोश ऐसे तैतरे उपंचद में विस्तरे सम्यक प्रपंचित विस्तर पूर्वक अच्छी तरह से कहा गया है प्राणमय कोश वही आत्मा है कविता सूची में कहा गया है प्राणमय कोश तो प्राण श्रेष्ठ कहा गया तो सस्वीती अवस्था में इंद्रिय व्यापार नहीं होने पर भी प्राण जगता रहता है प्राण में कोसे कहा गया विस्तार को इसलिए प्राण प्राण ही आत्मा कहते हैं प्राणादय प्रान एवं पुरे जागृति इत्यादि प्राण जागरणं जागरण श्रेते प्राणे प्रपन्न उदतिषत अभवत तदेतुम प्राणस्य पूरे में इत्यादिना प्राण जागरण प्राण का जागरण तथा प्राणे प्रपन्न तते तत इंद्रमु समृद प्राण में लीन हो जाते हैं सुश्रुतवस्था में उदरतिषत जागृत अवस्था में प्राण से निकलते हैं तदु्त्थम अभवत इसलिए उत्तम कहते को। को कहा गया कहतेषति से प्रा... प्राने... प्राने से निखी प्राण प्राणस्रेष्ठ है ऐसा भी सूत्र में कहा गया अन्यों आत्मा प्राणमयः प्राणमयः कोशः प्रपंचितः अन्य अंतरात्मा प्राणमेय प्राणमय को अन्य कहा गया अन्न रसमय कोश से अतिरिक्त है वह आत्मा कहा अंतरात्मा अन्न में अंतर है आत्मा प्राणमय कोश विस्तार के द्वारा साथ कहा गया तरूप निषद में आदि शब्देना आदि शब्देना न प्राण संवाद प्रवेशादी कम ग्राह्य आदि शब्द प्राण का संवाद परस्पर में कौन श्रेष्ठ है कोई चला गया फिर आकर प्रवेश किया ये सब ग्रहण करना है प्राण ही आत्मा है ऐसे प्राण आत्मा कहते हैं उसमें अपने मत को सिद्ध करने के लिए सूची में जो आया उसको भी ज्ञापक शब्द परमाणु से देते हैं प्राण प्राणाप्या मन सत्म वादिन मतं दर्शयति प्राण से भी अंदर है मन आंतर मन प्राण से कि अंदर मन है उसको आत्म कहने वाले मत दिखाते हैं वो भी चार वाक्य के चार भेद में एक देह इंद्रिय प्राण मन एक आत्मा मानने वाले मन आत्ति मत उपाशन पाणस स्पस्ता भोक्तृत्व मन उपासन उपासनपराज प्राणस्य स्पष्टा उपासन परा जन मन आत्मा मानते हैं प्राणस्य लोग मनो प्राण तो भोक्ता नहीं है वो तो अतः वायु अभोक्ता स्पष्ट हे तत प्राण प्राणभुक्ता नहीं तो जीवन नहीं होगा आत्मा नहीं है तो आत्मा कौन होगा जो भोक्ता है तथा मन से भोक्तृत्व मन ही भोगता है तो कानुभव होता है मन के द्वारा इसलिए मन ही भोगता है ऐसे कहते है मनो का आत्मा मानने वाले मन हाँ। आत्मेती प्राण से अनात्मत्व युक्तिमाह प्राण से प्राण अनात्मा है इसमें युक्ति देते है जो मनो का आत्मा मानते है क्योंकि प्राण भोक्ता नहीं है इसलिए भोक्तृत्व मन में है, आत्मा है और <this> मन स तो आत्मा युक्ति प्रतिपादिक श्रुतिमाह मन आत्मा है इसमें युक्ति है इसे युक्ति को प्रतिपादन करने वाले श्रुति कहते हैं श्रुतिमा मन मनुष्याण कारण बंध मोक्ष मनुमय कोशो तेनातीत मन मन मनुष्याण कारणम् कारणम् धमोक्षण मनुष्याण मन बंधक मोक्षक मनुष्य कांधाय विषयासक्त मुक्त निर्वि मन बंध के लिए कौन सा मन कारण है मान जब निर्विषय हो जाएगा वही मन मुक्ति का कारण हो जाता है निर्विषय हो गया तो मृत्यु निरुद्ध हो जाता है तो फिर ब्रह्माकार वृत्ति करता है विषय चिंतन छोड़ देने से वही मन मोक्ष का कारण हुआ मन एवं मनुष्य न बंध मोक्ष का कारण में कहा गया तेना Yeah, मनोमयोश आत्मा श्रुत मनोमयोश मनोमय कोश मनोमय कश तैतने का प्राणमय के अन्य ही अंतरात्मा मनोमय का न मन आत्मा इसलिए मन ही आत्मा ऐसे कहा गया का मन तस्तमयादत्मा मनोमय इति इति दर्शयति तस्मात् तस्म प्राणमया कहा उसे अन्या अंतरात्मा मनोमय इसे में कहा गया मनो में हु को सलित्मा तेना मन आत्मा इसलिए मन ही आत्मा कहा गया श्रुति में तो मन ही आत्मा है तो कारणं मनसोप आंतरान आत्मत्ववादीनो बौद्ध से मत दर्शयती मन से भी आंतर है विज्ञान मन के अंदर है विज्ञान उसे विज्ञान बुद्धि को ही आत्मा कहने वाले आंतर विज्ञानस्य से आत्मत्ववादी न आत्मत्वम उपपदे आत्मत आत्मत बद जात से सुप्यो निस्ताचि प्रथम बौद्ध से ज्ञान को आत्मवादने वाले बौद्ध का मत दिखाते विज्ञाने पर आहो क्षणिकन यमूल मनसो गम्य स्फुट मनसो गम्यते परे पर क्षणवादि आहु क्षण क्षण प्रतिष्क्षण उत्पत्तिना मनते आत्मा से कहते हैं यूल स्फुट गम्यते क्योंकि भी विज्ञानमूल के बुद्धि पूर्वक ही मन की प्रवृति होती है मन को रोकने वाले बुद्धि है इसलिए मनीषा कहते मन ईसा मनीषा बुद्धि मूलक ही मन की प्रवृति होनी विज्ञान मूलतः तो मनुष्य स्पष्ट जाना जाता है इसलिए विज्ञान है मन के अंतर्गत आत्मा है वो क्षणिक वादी ना क्षणिक बदंती क्षणिक क्षणिक कहने वाले बौद्ध में एक योगाचारत मुख्य मतते है, है। आत्मा मुख्य मध्यमिक विवर्तम अखिल से मेन जगत माध्यमिक है मुख्य विवर्तम अखिलम शून्य से मेने जगत सारा प्रपंच शून्य का विवर्त है हिसे वेदांत में ब्रह्म का विवर्त कहते प्रपंच को ब्रह्म में सब कल्पित है ऐसे बौद्ध लोक माध्यमिक कहते शून्य में सारा प्रपंच कल्पित है हम अभिष्ठ ब्रह्म मानते तो कहते कुछ भी नहीं है सब कल्पित है मध्यम विवर्तम अखिल शून्य से मे नगत द्वितीय मत हे योगाचार योगाचार मते तो संतस्तावर्त योगाचारते तो संत मती बुद्धि ज्ञान हे शून्य नहीं है ज्ञान है ज्ञान चात्रित तो कुछ नहीं है सारा जो प्रपंच है वो तो ज्ञान ही ऐसे दिखता है किंतु नित्य ज्ञान नहीं का भी ज्ञान है क्षणिक प्रतीक्षण उत्पत्ति नाश होता रहता है योगाचार मते तो संत मत मतय बहुत ज्ञान है विवर्तो विवर्त उनका ही विवरत है सारा घटापटादी बाहर जो वस्तु दिखते है वो ज्ञान का ही आकार है ज्ञान ही वास्तव है और जो ज्ञान है वो प्रतिक्षण नष्ट होता है नया ज्ञान होता है उत्पत्ति नाश प्रतिक्षण है दीप शिक्षा जैसे नीचे से ऊपर चलती है उत्पत्ति नाश वाना होने पर भी लगता है वही है इसी प्रकार बाह्य वस्तु स्थिर लगते है स्थिर नहीं है जो प्रत्यक्ष घट साखनी काली जिसको देखाता वही लेखनी है ये कहते वस्तु तो सादृश्य उसके समान आकार वो तो उस समय हो गया प्रत्येक्षण सब वस्तु नष्ट हो जाते हैं फिर उत्पन्न होता है नष्ट होते उत्पन्न होता है किंतु समान आकार होने से प्रत्येक वही करके वह नहीं है वो तो कहते प्रत्यक्षण उत्पत्ति नाश जो विज्ञान है बुद्धि उससे अतिरिक्त बाकी कुछ भी नहीं सब मिथ्या है विज्ञान है किन्तु विज्ञान प्रतिक्षण उत्पत्ति नाश लगा वाला लगातार विज्ञान का प्रभाव चलता है विषय विचिष्ट विज्ञान होता है वो प्रभृति विज्ञान है और एक आलय विज्ञान है जो सुस्वी काल में भी रहता है वही विज्ञान का आत्मा कहते है विज्ञान मन के मूल होने से विज्ञान से अंतर से युक्तिमा विज्ञान अंतर क्यों है? या तो विज्ञानमूलक तो मनुष्य कुटम गमे थे मन विज्ञानमूलक है इसलिए विज्ञान अंतर हुआ विज्ञान आत्मा कहने वाले बौद्ध द्वितीय है ये संति योगाचारते सी तृतीय कि ये बौद्धों का अर्थस्त क्षणिस्वसुम बुद्धेति सौतांतिक अर्थस्ति ये कहते बाहर अर्थ है घटपटादि हे घटपटादी योगाचारह कहते तो खाली ज्ञान हे किंतु ये कहते अर्थो घटपटादि बाह्य आकाशाद पर्वतादोस्त अर्थस्ति क्षणक किंतु क्षणिक जो बाह्य पर्वतादि है वो स्थायी नहीं है वो भी प्रतिष्ठान उत्पत्ति नाश वाले है अर्थोस्थित किंतु बुद्धि से अतिरिक्त अर्थ है ये मानते है बाह्य अर्थ है बाह्य अर्थ है योगाचार्य कहते ज्ञान से अतिरिक्त कुछ भी नहीं जैसे स्वप्नावस्था में केवल दिखता है ज्ञान होता है हाथी का ज्ञान हुआ पर्वत का ज्ञान हुआ स्वप्न ज्ञान क्षत्र था पर्वत पर कुछ है ज्ञान क्षत्र तो कुछ नहीं केवल ज्ञान जैसे स्वप्न में ऐसे जागृत काल में भी कहते क्षणिक विज्ञान क्षत्रिय तो कुछ नहीं है किंतु तृतीय है अर्थोस्त क्षणिक अनुमित अनुमितो बुद्धिया बुद्धि के द्वारा बुद्य अर्थ का अनुमान करते तो तो है ज्ञान हुआ तो घट ज्ञान हुआ तो घट है पर्वत का ज्ञान होता है तो पर्वत नहीं तो ज्ञान कैसे होगा बुद्धि से ज्ञान अर्थ का अनुमान करते हैं सौतांतिक कहते बाह्य वस्तु का प्रत्यक्ष नहीं होता है अनुमान से निश्चय होता है जो दिखता है वो प्रत्यक्ष नहीं वो अनुमान करते ज्ञान होने से बाह्य वस्तु है दिखता तो इसे अर्थिक्षण का अनुमित है अनुमान के द्वारा निश्चय होता है बुद्धियां तृतीय हो गई कहते हैं प्रत्यक्ष च चकलम वैभाषिक भाषते वैभाषिक है चतुर्थ बाह्य वस्तु है और उसका प्रत्यक्ष होता है सौतांतिक बाह्य वस्तु का अप्रत्यक्ष अनुमान से निश्चय होता है वैभाषिक कहते बाह्य वस्तु है और उसका प्रत्यक्ष भी होता है किन्तु क्षणभंगुर है क्षणिक प्रतिक्षण उत्पत्ति नाश वाला है प्रत्यक्ष क्षण भंगुरम चकलम वैभाषिक भाषते वैभाषिक कहता है ये बौद्धों के चार मत में से किसमें इंतजाम विज्ञान मत है विज्ञान तो, विज्ञान तो, विज्ञान तो विज्ञान विज्ञान पर विज्ञानेन यूर धम मनसो गम्य स्फुट विज्ञानमन शब्द विज्ञानमन शब्दवाच्यक मनोविज्ञानों कार्यकारण भाव इशंक्य उपादेदर्शन मनक कहा विज्ञान मूल विज्ञान कारण मन हो गया कार्य तो अभी विज्ञान कहो, मन कहो, दोनों कर्थे अंतरण मनोबु मन बुद्धि, मन और बुद्धि वो तो अंत एक निश्चयात्मक दोनों नहीं। एक ही है, कथ मनोविज्ञान कार्य का ना मन और बुद्धि में कार्य कैसे होगा एक ही का अंत कर्ण है ऐसा शंका करने पर कम उपादय तुम तय भेदी तम का कार्य बुद्धि मन में कार्य काण भाव है उसका प्रतिपादन करने के लिए दोनों का भेद पहले दिखाते हैं अहम वृत्तिदम वृत्ति वृत्तरण द्विधा विज्ञान सैद वृत्तिदं वृत्तिमो भेदे अंतकर्णम द्विधा दो प्रकार अंत करण एक अहम वृत्ति एक ईदम वृत्ति अहम ऐसे वृत्ति अंतकरण का परिणाम को वृत्ति कहते है अहम ऐसे वृत्ति है और एक ईदम घट इधम अजतम इदम वृत्ति होती है आकार वृत्ति और अहमाकार वृत्ति दो प्रकार अंत करण विज्ञान अनुसार अहम वृत्ति जो अहम आकार वृत्ति है उसको बुद्धि कहते है आकार वृत्ति मन अयम घट अयम पट इधमाकार मन है ये दोनों का भेद किया एक अहम वृत्ति और एक वृत्ति विज्ञान और मन का भेद किया कौन अहम वृत्ति वृत्ति तय कार्यकार तय मन और विज्ञान दोनों में कार्य भाव कहते भेद कर दिया विज्ञान और मन अभी कार्य का अनुभव कहते अहम प्रत्यबीज इदम वृत्ते रिति स्फुटम अदिवा सामत्मा बाह्य वृत्ती न तो क्वचि इदम वृत्ते अहम अहम् बीज अहम् प्रत्यय बीजम् यस्य इदम वृत् का बीज अहम प्रत्यय अहम प्रत्यय होकर के ही इदम वृत् होती है ये स्पष्ट है अभिदित्वा समात्मान अपने स्वरूप को नहीं जान करके न तो क्वचित बाह्यम व्यक्ति अहमवृत्ति के बिना अपने स्वरूप के ज्ञान के बिना अहम वृत्ति के बिना बाह्य घट पड़ादि को कहीं कभी नहीं जानता है बाह्य को जानता है तो अपने में निश्चय है अहमवृत्ति है अहम सा तो कहाना जरूरत नहीं अयम घटक कहता है तो उसके पहले अहम ऐसे अपना निश्चय है अविद समात्मान अपने को नहीं जान करके घट को जानता है ऐसा नहीं होता है घटक वृत्ति होने के पहले अहम वृत्ति है इसलिए अहम वृत्ति हो गया कारण और इदम वृत्ति घटाकार वृत्ति है कार्य अहम प्रत्यय है बीज इदम वृत्ति का इदम वृत्ति का, का कारण हो गया अहम प्रत्यय अहम वृत्ति प्रत्य। तो स्वयं आत्मान अवैध अविदित अपने स्वरूप को नहीं जान करके क्वचिद बाह्य न व्यक्ति आदि को नहीं जानता है, ठीक अहं कृत्ये जनता हैदेवपादय अल क्वचि बाह्य न व्यक्ति अहंग्रृत्योदया भाव इदंगोनुदयादन कार्यकारनाभाव अहम मृत्योदया भाव योथदहमृत नहीं हे तब इधम तो वृत्दयाथ ईद वृत्ति की उत्पत्ति नहीं होती इदम वृत्तिदम आकार वृत्ति ऐसे होने के पहले आम वृत्ति है अंतकरण का परिणाम अहम ऐसे वृत्ति होकर के ही ईदम वृत्ति होती है इसलिए अनयो हो विज्ञान है कारण मन हो गया कार्य अहम वृत्ति हो गया विज्ञान कारण ईदम वृत्ति हो गया कार्य ऐसे कार्यकार हुआ तस्य विज्ञानस्य क्षणिकव प्रमाणयती विज्ञान क्षणिक है इसमें अनुभव प्रमाण करते है दिखाते हैं विज्ञान बुद्धि क्षणिक है अनुभव प्रमाण दिखाते हैं क्षण क्षणे जन्म नशे क्षण वहम वृत्तिमत ये विज्ञान क्षणिकशं सक मिते य क्षण क्षण जन्मनासु अहम वृत्म तर प्रमित अहम वृत्तेर्जन्म्नासु क्षण क्षण मितौ प्रतिण जन्मस ये निश्चित है प्रमित है अनुभूत है इसलिए तेन विज्ञानम क्षणिकम विज्ञान क्षणिक है क्योंकि जन्मनाश प्रतिक्षण है जिसका प्रतीक्षण जन्मनाश है क्षणिक होगा तेन विज्ञानम क्षणिकम स्वित है स्वप्रकाशम विज्ञान स्वप्रकाश है क्योंकि विज्ञान को जानने के लिए स्वयं ही स्वयन स्वस्थ मिति विज्ञान स्वयं अपने अपना ग्राहक है वेदांती भी ज्ञान मानते हैं ब्रह्म किंतु नित्य मानते हैं, ये क्षणिक कहते हैं और वेदांती भी ज्ञान को स्वयं कहते हैं ब्रह्म को ये भी स्वप्रकाश कहते हैं किंतु दोनों में भेद है वेदांती जो स्वप्रकाश कहते हैं, अन्य प्रकाश के बिना प्रकाशमान है अन्य प्रकाश की अपेक्षा नहीं किंतु ये प्रकाश कहते स्वयं अपने को प्रकाश करता है प्रकाशक का कर्ता भी विज्ञान और प्रकाशक कर्म भी वही विज्ञान है दूसरे विज्ञान नहीं है एक ज्ञान नष्ट होने पर द्वितीय ज्ञान उत्पन्न होगा द्वितीय ज्ञान पूर्व ज्ञान को नहीं जान सकता है प्रत्येक की क्षण में ज्ञान की उत्पत्ति और नाश है वही ज्ञान अपने को प्रकाश करता है ज्ञान का प्रकाशक विज्ञान का प्रकाशक विज्ञान है और विज्ञान के द्वारा प्रकाश भी स्वयं ही एक में प्रकाश कर्मत्व तो और प्रकाश कर्तृत्व कर्तृत्व कर्मत्व तो दोनों एक में मानते है प्रकाश तो तो का कर्ता भी हुई प्रकाश का कर्म भी हुई ऐसे मानते है वस्तुत्व तो कर्तृ कर्म भाव विरोध है चैत्र ग्रामम गच्छति ग्राम होता कर्म चैत्र होता कर्ता ग्रामो ग्रामम गच्छति ऐसा नहीं होता है अथा चैत्र चैत्र गच्छती भी नहीं होता है कर्ता से भिन्न कर्म कर्म से भिन्न करता है और वही विज्ञान करता होगा प्रकाश का वही विज्ञान कर्म होगा एक ही क्रिया का करता स्वयं कर्म स्वयं एक में कर्तृत्व तो और कर्मत्व तो एक ही क्रिया का नहीं रहता है भिन्न क्रिया का तो हो तो सकता है एक क्रिया का है है और उसी क्रिया का कर्म जिसे दोनों नहीं होता है इसलिए कहते हैं क्षानिक विज्ञान स्वयं प्रकाश है क्योंकि स्वमी है स्वयं उसके द्वारा ज्ञान होता है इसलिए विज्ञान को क्षणिक विज्ञान को स्वप्रकाशक कहते हैं योगाचार मत बौद्ध मत क्षण क्षणिक स्वप्रकाशत्व मोपपादयति प्रकाशमित्व क्षणिक प्रतिपादन किया जब जन्मना से प्रति क्षण होता है तेनाली और स्व प्रकाश कहते हैं प्रतिपादन करते स्वमित तो स्व प्रकाशम स्वमित तो कार्यकिया स्वयन प्रमित्वादित अर्थ स्वयन प्रमित स्वयं स्वयन प्रमित होता है अपने आप उसके द्वारा जाना जाता है इसलिए स्वयं प्रकाश से उसका प्रकाश अन्य नहीं अपने आप होता है पूर्ण मुदश्यसे पूर्ण चूर्णमाद ओम शांति शांति शांति